प्रश्न आपने कल कहा एक साधे सब सधे कोई भी एक साध लोग न साधे तब भी सब जाता है। वो तो बहुत बड़ी साधना है कुछ भी न साधे अगर वो सद गया सब सध जाएगा लेकिन तुम शब्दों की भ्रांति में मत पड़ जाना कुछ भी न साधने का मतलब यह नहीं होता कि खाली बैठे रह क्योंकि खाली बैठे में तुम खाली कहां होते हो हजार विचार चलते हैं। चुप बैठे होते हो चुप कहां होते हो मन तो गूपता ही चला जाता है न मालूम कितनी कहानियां न मालूम कितनी वासनाएं न कितने जाल कुछ ना करते वक्त भी तुम कुछ नहीं करते हो कितने कृत्य कितनी बेचैनियां भीतर उबलती कुछ न करना तुम्हारा अगर सच में ही कुछ ना करना हो तो परम दशा है उससे ऊपर फिर कुछ भी नहीं अगर तुम साध सको न करने को साध सको तो उससे ऊपर कोई भी साधना नहीं है वो तो परम योग है उसे एक को साथ लो कुछ तो साधो कुछ न करना ही साधो ये मत समझना कि जब कुछ नहीं करना है तो हम जैसे थे वैसे रहेंगे तब तुम धोखा दे रहे हो तब तुम शब्द की आड़ में बचाव कर रहे हो एक जर्मन विचारक हैरीगेल एक जैन फकीर के पास तीर चलाना सीखता था धनुर्विद्या सीखता था उसके गुरु का कहना था तीर ऐसे चलाओ कि तुम चलाने वाले ना हो तीर को चलने दो तुम मत चलाओ अब हैरीगेल जर्मन विचारक सीधी बात है कि ये बात पागलपन की बात कर रहा है तो हैरीगेल उससे कहता है अगर मैं ना चलाऊ तो यह चलता नहीं अगर मैं चलाऊं तो तुम्हारी तरफ्ती नहीं होती तो करना क्या है तुम कोई उपाय नहीं छोड़ते अगर तुम कहते हो कि न चलाऊं, तो फिर मैं बैठ जाता हूं फिर चलते ही नहीं तब तुम कहते हो बैठे बैठे क्या कर रहे हो उठो साधो तीर को अगर लगाता हूं निशाना भी ठीक लग जाता तब भी तुम्हारी तरफती नहीं क्योंकि तुम कहते हो तीर को चलने दो चलाओ मत तीन साल मेहनत की गुरु के पास थक गया साल लंबा वक्त है और कोई परिणाम हाथ ना आया सौ प्रतिशत निशाने ठीक लगने लगे लेकिन गुरु रोज इनकार किए चला जाता कि नहीं ये भी नहीं कि वो गुरु कहता हमें निशाने से प्रयोजन नहीं तुम हो हमारा निशाना हम तुम्हारी तरफ देख रहे हैं तुम वहां देख रहे हो वो जो निशाना लगा है उसकी तरफ तुम सोचते हो निशाना मार लिया तो बात हो गई तीर चलाना तो तुम सीख गए लेकिन ध्यान नहीं सीखे ध्यान सीखने तुम आयो और हमारे लिए तीर चलाना तो सिर्फ ध्यान सिखाने का बहाना है वो नहीं सीखा अब हेरीगिल निश्चित ही मुश्किल में पड़ गया होगा कि इस आदमी के साथ क्या करना पश्चिम की एक सोचने की प्रक्रिया है हैरीगिल को सर्टिफिकेट मिलना चाहिए क्योंकि वो सौ निशाने ठीक मारने लगा अब और क्या जानने को बाकी रहा और गुरु सर्टिफिकेट तो दूर अभी ये भी नहीं मानता कि तुमने पहला कदम भी उठाया तीन साल बाद वो थक गया और उसने कहा मैं जाता आखिरी दिन विदा लेने गया क्योंकि अब जा ही रहा था इसलिए चिंता भी नहीं थी मन पे जाके टेबल पर बैठ गया कुर्सी पर जहां गुरु दूसरे लोगों को तीर चलाना सिखा रहा था बैठ के देखता रहा कि वो निपट जाए तो उनसे विदा ले लू पहली दफा उसने गौर से देखा क्योंकि अब अपनी कोई चिंता ना थी वो जो भीतर की दौड़ थी वो तो बंद थी अब जा ही रहे हैं बात खत्म हो गई अब कुछ नाता ना था पहली दफे बिना लिपायमान हुए उसने देखा कि ये आदमी कैसे तीर चला रहा है तो मैंने कभी ख्याल ही ना किया ये तो कुछ और ही ढंग से चला रहा है उसे पहली दफा अनुभव हुआ कि तीर चल रहा है गुरु चला नहीं रहा है रखता है हाथ खींचता है लेकिन गुरु वहां नहीं जैसे कोई दूसरी ही ऊर्जा चला रही वो उठा कहना ठीक नहीं है कि उठा क्योंकि उसे पता ही नहीं कि वो कब उठ गया गुरु के पास पहुंच गया उसने गुरु से प्रत्यंचा अपने हाथ में ले ली तीर चढ़ाया तीर छूटा भी ना था और गुरु ने कहा घास बस पर्याप्त है निशाना लगे ना लगे समझ गए तुम इसी दिन की प्रतीक्षा थी तीर अभी चला भी ना था और गुरु तृप्त हो गया तीन वर्ष में जो ना हुआ वो क्षण में हो गया प्रहेरी तो गेलने का अब मैं कह सकता हूं कि वो बात ही अलग थी अनुभव ही अलग था इसके पहले तो मैं भी नहीं मान सकता था कि ये हो सकता है कि ऐसी आविष्ट दशा आ जाए जबकि तुम नहीं करते और होता है मैं एक अमरीकी साधक का जीवन पढ़ रहा था वो एक सदगुरु को मिलने गया अकार पहुंच गया कई बार अकारण घटनाएं घट गट जाती क्योंकि जब तुम कारण से जाते हो तो तुम तने होते हो जब तुम अकारण जाते हो तो कोई तनाव नहीं होता वो ऐसे रास्ते से घूमने निकला था एक जगह द्वार पर तख्ती लगी देखी कि कोई ध्यान केंद्र है कभी उसकी ध्यान में उत्सुकता न रही थी अचानक उस दिन उसे लगा कि आज घूमना छोड़कर भीतर जाकर देखा जाए यहाँ क्या हो रहा ऐसे कुतूहल भीतर पहुंच गया वहां कोई दस बारह लोग बैठे ध्यान करते थे वो भी जाके उनके पास बैठ गया देखने लगा क्या हो रहा है वो किसी बड़े प्रयोजन से आया ही ना था गुरु ने उसकी तरफ देखा उसकी आंखों में आंखों डाली उसे कुछ पता ही नहीं था ये क्या हो रहा है तो उसने भी गौर से गुरु में आंखों में आंखें डालकर देखा कि आदमी क्या देख रहा है लेकिन उस क्षण कुछ हो गया और एक ऐसा धक्का उसको पेट पर लगा आनंद भी बहुत मालूम हुआ लेकिन उस दिन से उसको पेट में एक पीड़ा शुरू हो गई पांच सात दिन तो वो परेशान रहा डॉक्टरों को दिखाया उनमें कहा कुछ दर्द हम तो नहीं पकड़ सकते जिस जहां से हुआ है वहीं जाओ उसने कही तो झंझट हो गई मैं तो ऐसी अकारण ही ऐसी चलते रहा से कुछ उत्सुकता बस पहुंच गया था गुरु से मिलने गया कहा कि पीड़ा हो रही है और मिटती नहीं गुरु ने कहा जैसे आई है चली जाए कि तुम फिक्र ना करो ये बात उसे कुछ जची नहीं ये तो उपेक्षा हुई और ये तो कोई रसी ना लिया इस आदमी ने लेकिन अब कोई उपाय भी नहीं वो पीड़ा बढ़ती ही चली गई वो संगीत की साधना करता था तबला सीखता था कोई दो साल पीड़ा रही क्योंकि चिकित्सक पकड़ ना सके और गुरु के पास दो चार बार गया उसने ऐसी उपेक्षा की कि हो जाएगा जैसे आया वैसे चला जाएगा ना तुमने अपने तरफ से बनाया है ना तुम मिटा सकते हो साक्षी रखो ये तो ऐसा लगा जैसे टालना है लेकिन एक दिन दो साल बाद तबला बजा रहा था अचानक उसने देखा कि कुछ घटना घटी हाथ तो उसके अपने से चलने लगे जैसे वो खुद नहीं चला रहा आविष्ट हो गया उसने पहली दफे तबले को बजते देखा अपने से वो बजा नहीं रहा कोई आधा घंटे तक वो सुर धुन बंधी रही बड़ा आनंद अनुभव हुआ सुना था उसने कि ऐसा कभी घटता है संगीतज्ञ को तभी संगीत का जन्म होता है जब संगीतज्ञ तो मिट जाता है कोई विराट ऊर्जा पकड़ लेती है आविश हो जाता है तब वो खुद नहीं बजाता कोई बजवाता है तब तबले पर हाथ उसके नहीं पड़ते किसी और के हाथ उसके हाथ से पड़ते ऐसा सुना था भरोसा इसका था नहीं लेकिन यह घटा आधा घंटे के बाद जब वो थक के लेट गया क्योंकि बड़ा अनूठा अनुभव था अचानक उसने पाया वो जो दर्द था पेट में वो जा चुका है वो जो दो साल तक पीछा नहीं छोड़ा वो ऐसे आया था वैसे चला गया और उस दर्द के साथ जीवन में से बहुत कुछ चला गया जैसे उस दर्द में सभी कुछ जीवन का रोग इकट्ठा हो गया था ना कुछ साधने का अर्थ होता है तुम परमात्मा को द्वार दो उसे आविष्ट होने दो तुम जगह खाली करो वो तुम्हारे सिंहासन पर विराजमान हो जाए अगर तुम न करना साध लो तो दुनिया में जगत की सबसे बड़ी चीज साधली उससे बड़ी कोई भी साधना नहीं उसको ही ज्ञानियों ने सहज योग कहा है, कबीर कहते हैं साधो सहज समाधि भली यह है सहज समाधि तुम खाली हो तुम सिर्फ परमात्मा को जगह देने के लिए आतुर हो प्रतीक्षा करते हो चलते हो तो सोचते हो वही चले मेरे भीतर भोजन करते हो तो सोचते हो वही भोजन करे मेरे भीतर सोते हो तो सोचते हो उसी के लिए सेज लगाऊं वही सोए मेरे भीतर ऐसे धीरे दीर, धीरे तुम परमात्मा के मंदिर बनते जाते हो तुम कुछ नहीं करते तुम अपने करने को उस पर छोड़ते जाते एक ऐसी घड़ी आती महा घड़ी, जब तुम्हारा सब कृत्य उसका कृत्य हो जाता है उस घड़ी ही समझना कि ना करना सदा उसके पहले ना करना नहीं सदा जब तक तुम्हारा कर्ता भीतर है ना करना कैसे सधेगा करता तो करवाता ही रहेगा ये कृष्ण की पूरी शिक्षा अर्जुन से यही है कि तू कर्ता मत बन तू ना करने में हो जाए, उसी को साधने दे तेरे हाथ में प्रत्युंचा को उसी को उठाने दे गांडीव को उसी को चलाने दे तीर उसी को लड़ने दे युद्ध उसी को जीतने दे उसी को हारने दे तू बीच में मत आ, तू हो जा। पांचवा प्रश्न आप कहते हैं जो व्यक्ति साक्षित्व को उपलब्ध होता है उसकी समस्त वासनाएं और विकार मिट जाते हैं। तब क्या यह संभव है कि ऐसा मुक्त पुरुष भी हत्या जैसे वासना और विकारग्रस्त कृत्य में उतर सके उतर तो नहीं सकता स्वयं तो नहीं उतर सकता लेकिन अगर परमात्मा की मर्जी हो तो रोक भी नहीं सकता क्योंकि जब तुम मिठी गए तो करने वाला भी ना बचा रोकने वाला भी ना बचा फिर जो हो हो फिर ऐसा व्यक्ति तो ऐसा हो जाता है जैसे बादल हवाएं जहां ले जाएं तुम ये नहीं कह सकते कि वो क्या नहीं कर सकता और क्या करेगा वो बचा ही नहीं उसके सारे विकार शून्य हो गए वो तो खाली शून्य ग्रह हो गया अब उसमें परमात्मा की हवाएं जिस भांति बहें बहें ना तो करने वाला कोई बचा ना रोकने वाला कोई बचा रोकने वाला भी करने वाला ही है तो जरूरी नहीं कि उससे ऐसे कृत्य हो लेकिन अगर परमात्मा की मर्जी हो तो होंगे लेकिन तब वो ये नहीं कहेगा मैंने किए न तो वो अपने कृत्यों से कोई गुणगौरव लेगा और ना अपने कृत्यों से कोई निंदा लेगा न तो वो दान करते समय सोचेगा कि मैं कोई महानकारी कर रहा हूं और ना हिंसा करते वक्त सोचेगा कि मैं कोई महापातक कर रहा हूं वह है ही नहीं वो बीच हट ही गए अब परमात्मा की जो मर्जी वो करवा ले संभव है कि परमात्मा को जरूरत हो परमात्मा जब भी मैं कहता हूं तो मेरा मतलब होता है समि ये सारे अस्तित्व को जरूरत हो जरूरत हो कि कोई मिटाया जाए जरूरत हो कि कोई हटाया जाए काम में आ जाएगा लेकिन इससे एक रेखा भी ना खिंचेगी उसके भीतर की मैंने कुछ किया वही तो कृष्ण पूरी की पूरी बात इतनी सी बात है अर्जुन के लिए कि तू बीच में मत आ तू ये मत सोच के तू मारेगा तू ये मत सोच के फल क्या होगा तू छोड़ ही दे सारी बात ही छोड़ दे अगर उस घड़ी में छोड़ने के बाद जब अर्जुन ने कहा मेरे सब संसय जाते रहे हे महाबा मेरे सब संदेह छीन हो गए अगर उस क्षण में समि की यही आकांक्षा होती कि वो सन्यास्त हो जाए तो वो उठा होता रस से उतरा होता और जंगल चला गया होता वो नहीं थी इच्छा जो अर्जुन सोच रहा था कि मैं करूं वो समस्ती की इच्छा न थी इसलिए कृष्ण उसको कहे चले गए मैं निरंतर सोचता हूं कि अगर महावीर जैसा व्यक्ति होता अर्जुन की जगह तो क्या कृष्ण इतनी बातें कहते बिल्कुल नहीं कह सकते थे क्योंकि महावीर को देख वो समझ लेते कि यही अस्तित्व की घटना घट गट रही है अस्तित्व यही चाहता है कि महावीर नग्न हो जाएं जंगलों में भटकें युद्ध महावीर के लिए नहीं वो उनका स्वधर्म नहीं कृष्ण ने अर्जुन को देख के गीता कहीं महावीर को देख के तो चुप ही रह गए होते क्योंकि महावीर का जाना महावीर का अपना जाना ना था महावीर के जीवन में बड़ा मीठा प्रसंग है वो संन्यास्त होना चाहते थे उनकी मां ने कहा कि मेरे जीते नहीं वो चुप हो गए बात ही छोड़ दी सन्यास की जैसे कोई आग्रह ही ना था सन्यास का आग्रह तो अहंकार का होता है सन्यास का भी क्या आग्रह छोड़ने का भी क्या आग्रह पकड़ने के आग्रह से जब छूट गए तो छोड़ने का आग्रह भी छोड़ देना चाहिए अगर कोई दूसरा होता तो जिद पकड़ जाता मां जितना रोकती उतनी जिद बढ़ती घर के लोग जितने परेशान होते उतना ही अकड़ कि मैं तो सन्यासी होकर रहूंगा दुनिया में सौ में से निन्यानवे सन्यासी दूसरों की वजह से हो जाते हैं रोकने वालों की वजह से क्योंकि जब भी कोई रोकता है तब बड़ा अहंकार को मजा आता है कि हम कोई महानकारी करने जा रहे हैं लेकिन महावीर चुप ही हो गए मां भी सच सोची होगी कि यह भी कैसा सन्यास एक बार कहानी नहीं चुप हो गया सभी माताएं कहती कि कोई नई बात थी कि महावीर की मां ने कहा कि मत लो सन्यास मेरे जीते जी मैं मर जाऊंगी ऐसी सभी माताएं कहती कोई मां मरी है कभी किसी के सन्यास लेने से ये तो मां बाप के कहने के ढंग है इनका कोई इनका कोई मूल्य नहीं मां भी थोड़ी चिंतित ही होगी कि ये भी संन्यास कैसा संन्यास था फिर मां मरी मरगट से लौटते थे रास्ते में अपने बड़े भाई को कहा कि अब तो ले सकता हूं रास्ते में अभी करके लौटते थे बड़े भाई ने कहा यह भी कोई बात हुई इधर मां मर गई इधर हम परेशान हो रहे हैं और तुम्हें सन्यास की पड़ी एक दुख काफी है अब तुम और ये दुख मेरे ऊपर मत लाओ चुप रहो ये बात ही मत उठाना अब जब बड़े भाई ने कहा चुप रहो तो वह चुप हो गए हमें भी लगे ये भी कैसा संन्यासी तो हो गई नहीं कभी ऐसा अगर चला तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा बड़ा घर रहा होगा बड़ा परिवार था राज परिवार था संबंधी रहे होंगे ऐसे अगर बीत तो जाए महावीर का एक दफा कहो नहीं कि चुप हो जाता रस्ते देखता है कि तुम रोक दो बस हम रुक जाए मगर नहीं बात कुछ और थी महावीर आग्रही नहीं थे संन्यास का भी क्या आग्रह करना छोड़ने का भी क्या आग्रह करना नहीं तो वो पकड़ने जैसे ही हो गया सन्यास को भी क्या पकड़ना जब संसारी छोड़ दिया तो सन्यास को क्या पकड़ना तो वो ठीक लेकिन धीरे दीर धीरे घर के लोगों को लगा कि वो घर में है ही नहीं रहते घर में भोजन करते उठते बैठते लेकिन ऐसे शून्यवत हो रहे कि उनके होने का किसी को पता ही नहीं चलता आखिर भाई और घर के लोग मिले उन्होंने कहा अब इसे रोकना व्यर्थ है ये तो जा ही चुका सिर्फ शरीर है घर में शरीर को भी रोकने के लिए हम क्यों पापी बने नहीं तो कहने को होगा कि हमारी वजह से ये संस न हुआ और ये हो ही गया ये यहाँ है नहीं इसकी मौजूदगी यहां मालूम नहीं पड़ती किसी को पता नहीं चलता महीनों दिन बीत जाते कि महावीर कहाँ है वो अपने में ही समाया है तो घर के लोगों ने ही हाथ जोड़ के कहा कि अब तुम जा ही चुके हो तो तुम हमको नाहक अपराधी मत बनाओ अब तुम जाओ ही अब तुम यहां हो ही नहीं अब रोके हम किसको रोकना किसको ही? जब उन्होंने ऐसा कहा तो महावीर उठ के चल दिए सन्यास को कृष्ण न रोक सकते थे अर्जुन का सन्यास ऊपर ऊपर था वो घबरा के भाग रहा था जान के नहीं वो खुद भाग रहा था परमात्मा उसे भगा नहीं रहा था इसलिए जब उसके सब संस गिर गए थे और जब उसने सब छोड़ दिया था तब फिर जो घटित हुआ हुआ फिर वो न जा सका जंगल की तरफ क्योंकि वो परमात्मा की मर्जी न थी कृष्ण का जो संघर्ष है अर्जुन से वो अर्जुन की मर्जी के खिलाफ परमात्मा की मर्जी के पक्ष में वो इतना ही कह रहे हैं कृष्ण ने भी ना रोका होता अगर सब संघ से गिर जाने पर अहंकार को अलग रख देने पर अर्जुन उतरता चरण छूता और कहता कि अब जाता हूं सबसन से समाप्त हुए बात खत्म हो गई तो मैं जानता हूं कि कृष्ण रोक ना पाते न रोकने की कोई जरूरत रह जाती रोक हम उसी को सकते हैं जो अपने से जा रहा हो रोकने की जरूरत उसी को है जो अस्तित्व के विपरीत जा रहा हो गीता को लोग समझ नहीं पाए गीता को लोगों ने समझा कि युद्ध में जाने का संदेश गलत गीता को लोगों ने समझा ये संसार में अड़े रहने का संदेश गलत एक तरफ ये गीता के मानने वालों की भूल है दूसरी तरफ जैनों ने समझा कि ये गीता सन्यास के विरोध में गलत कि गीता त्याग से बचाती है ये भी गलत गीता कुल इतना कहती है कि परम की जो आकांक्षा है तुम उसके साथ बहो विपरीत मत बहो फिर वो जो भी हो आकांक्षा कभी सन्यास की होगी महावीर के लिए संन्यास की थी अर्जुन के लिए संन्यास की नहीं थी जो परम की आकांक्षा हो नदी की धार के विपरीत मत बहो इस नदी की धार के साथ हो रहो, फिर नदी पूरब जा रही हो तो पूरब पूर्व नदी पश्चिम जा रही हो तो पश्चिम अब कुछ नदियां पश्चिम जाती हैं कुछ पूरब जाती गंगा पूरब की तरफ भागी जा रही नर्मदा पश्चिम की तरफ भागी जा रही विपरीत नहीं है वो जो आदमी गंगा में बह रहा है वो पूर्व की तरफ बहेगा जो आदमी नर्मदा में बह रहा है वो पश्चिम की तरफ बहेगा लेकिन दोनों नदी के साथ बह रहे हैं दोनों एक गीता को जो ठीक से समझेगा गीता का कुछ भी संदेश नहीं है इतना ही संदेश है कि परमात्मा की धारा के विपरीत मत बहना स्वभाव के अनुकूल बहना इसलिए कृष्ण बार बार कहते हैं स्वधर्म निधनम स्वे वो जो स्वयं का भीतर का आत्यंतिक धर्म है उसमें मर जाना भी बेहतर पर धर्मो भया भया और दूसरे का धर्म वो चाहे सफलता ले आए जीवन दे तो भी भयपूर्ण उसमें मत जाना स्वभाव में बहने का अर्थ परमात्मा में समर्पित होकर बहना है स्वभाव यानी परमात्मा जिसको लाओ से ताओ कहता है प्रश्न आप कहते हैं साक्षी भाव से निमित्त मात्र होकर यदि कोई हत्या भी करे तो उसे ना कर्म बंद होगा और न कोई पाप लगेगा लेकिन किसी भी प्राणी को कष्ट देने पर या उसकी हत्या करने पर उस प्राणी को पीड़ा तो होगी ही तो उसके दुख की तरंगों का कार्य के नियमानुसार क्या परिणाम होगा ये थोड़ा सा सूक्ष्म लेकिन समझने योग्य और अत्यंत जरूरी सवाल है बात बिल्कुल ठीक है तुम ज्ञान को उपलब्ध हो गए परम की मर्जी यही थी कि तुम युद्ध में जाओ तुम गए तुमने अर्जुन की तरह महाभारत का युद्ध किया उसमें लोग मरे तुमने काटे उनको पीड़ा हुई तुम्हारे ज्ञान से उनकी पीड़ा तो ना रुकेगी। तुम साक्षी भाव से कर रहे हो इससे उन्हें मरने में कोई मजा तो ना आएगा मरने में तो पीड़ा उतनी ही होगी तुम चाहे साक्षी भाव से करो चाहे तमस भाव से करो तुम चाहे परमात्मा पे छोड़ के करो चाहे खुद करो मरने वाले को तो इससे कोई फर्क ना पड़ेगा वो तो दोनों हारत में पीड़ित होगा तो सवाल यह है कि उसे जो पीड़ा हो रही उसका क्या परिणाम होगा उसका परिणाम होगा उसी को होगा पीड़ा उसको हो रही वो जिम्मेवार है अभी से तुम थोड़ा समझो ऐसा समझो कि अर्जुन मारने वाला है बुद्ध मरने वाले तो क्या बुद्ध को पीड़ा होगी अर्जुन मारेगा परम की की मर्जी के अनुसार बुद्ध मरेंगे परम की मर्जी के अनुसार पीड़ा की घटना ही ना घटेगी तो अगर तुम मारे जा रहे हो अर्जुन से और तुम्हें पीड़ा हो रही तो जिम्मेवार तुम हो अर्जुन नहीं अर्जुन तो जिम्मेवार तब है जब वो मार रहा हो जब वो स्वयं मार रहा हो अपनी आकांक्षा से मार रहा हो तब जुम्मेवार है तब कर्म का बंध उसे होगा और ध्यान रखना अगर अर्जुन बुद्ध को मार रहा हो और अपनी इच्छा से मार रहा हो बुद्ध को पीड़ा भी ना हो तो भी उस पीड़ा का जो कभी नहीं हुई उसका पाप बंध अर्जुन को होगा अहंकार मारा तो मारने की जो धारणा है अर्जुन की कि मैं मार रहा हूं वही उसके पाप बंध का कारण होगी बुद्ध को पीड़ा हुई या नहीं हुई यह सवाल ही नहीं उठता तुमने मारने की आकांक्षा की तुमने मारा तुमने परमात्मा के हाथ में अपने को न छोड़ा तुम करता रहे तो तुम्हें कर्म का बंध होगा फिर तुम्हारे मारने से जो आदमी मर रहा है उसकी पीड़ा के लिए वही जिम्मेवार है क्योंकि यह भी हो सकता है अगर वो साक्षी रूप हो तो पीड़ा ना हो तो देखे कि मरना घट रहा है लेकिन पीड़ा से लिप्त ना हो अगर वो लिप्त हो रहा है तो स्वयं ही जिम्मेवार है तुम्हारे मारने से अगर तुमने परमात्मा पर छोड़कर किसी को मारा इसे ध्यान रखना और तुम ऐसा सोच मत लेना कि जिसको भी तुम मार रहे हो परमात्मा पर छोड़ के मार रहे हो इतना आसान नहीं धोखा देना आसान है तुम बिल्कुल ठीक भीतर पहचान सकते हो कि तुम मार रहे हो या परमात्मा के द्वारा यह कृत्य किया जा रहा है अगर मारने के द्वारा कोई भी पिछला प्रतिशोध लिया जा रहा है Sea, तो तुम मार रहे हो परमात्मा का क्या प्रतिशोध अगर मारने के द्वारा भविष्य की कोई फलाकांक्षा की जा रही तो तुम मार रहे हो परमात्मा को भविष्य से क्या लेना देना अगर यह आदमी मर जाएगा तो तुम प्रसन्न होगे ना मरेगा तो अप्रसन्न होगे तो तुम मार रहे हो परमात्मा को प्रसन्नता अप्रसन्नता क्या अगर तुम्हें न कोई अतीत की आकांक्षा हो कि कोई प्रतिशोध ले रहे हो न भविष्य का कोई सवाल हो कि किसी फल की कोई आकांक्षा है न हार जाओ जीत जाओ कोई फर्क पड़े तो समझना कि परमात्मा की मर्जी तुम पूरी कर रहे हो तुम निमित्त मात्र हो वैसी दशा में अगर ये आदमी मरते वक्त दुख पाता है पीड़ा पाता है तो ये इसका अज्ञान है यह अपने शरीर को समझ रहा है कि मैं हूं इसलिए शरीर के कटने को समझता है कि मैं मर रहा हूं ये इस अज्ञान के कारण दुख पा रहा है और इस दुख के कारण भविष्य में और दुख अर्जन करेगा और अज्ञान घनीभूत करेगा और पीड़ित होगा तुम इसके बिल्कुल बाहर हो गए तुम्हारा इससे कुछ लेना देना नहीं चते संख्याने गुणस यभूते ये नैक भाव्यमीक्षते अविभक्त सूत्र, तथा हे भारत ज्ञाता ज्ञान और यह तीनों तो कर्म के प्रेरक हैं अर्थात इनके संयोग से तो कर्म में प्रवृत्त होने की इच्छा उत्पन्न होती है और कर्ता करण और क्रिया यह तीनों कर्म के संग्रह हैं, अर्थात इनके संयोग से कर्म बनता है उन सब में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता भी गुणों के भेद से सांख्य ने तीन प्रकार के कहे हैं उनको भी तू मेरे से भली प्रकार सुन दो वर्तुल हैं तुम्हारे जीवन के भीतर का वर्तुल है ज्ञाता ज्ञान और गे। वो विचार का वर्तुल है जहां तुम जानने वाले हो जहां कुछ जाना जाता है और जहां दोनों के बीच में ज्ञान घटता है जब तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो तब भी तुम ज्ञाता होते हो ज्ञान घटता है गे होता है तुम्हारे अकृत्य में भी विचार का कृत्य तो जारी रहता है इसलिए विचार तुम्हारे भीतर का कृत्य है ज्ञाता का अर्थ है कर्ता विचार का कर्ता विचारक ज्ञे का अर्थ है जिस पर तुम अपने ज्ञाता को आरोपित करते हो ऑब्जेक्ट विषय और दोनों के बीच जो घटना घटती है वो ज्ञान ये तुम्हारे मन की प्रक्रिया है तो पहली परिधि तुम्हारे आत्मा के आसपास मन की एक वर्तुल, फिर दूसरा वर्तुल तुम्हारे शरीर का है शरीर में दूसरा वर्तुल है कर्ता, करण और क्रिया का जब विचार कृत्य बनता है तब तुम कर्ता हो जाते हो कोई उपकरण हाथ आंख करण बन जाते हैं। और बाहर के जगत में कृत्य घटित होता है कर्ता करण और क्रिया यह तुम्हारा दूसरा वर्तुल है ऐसा समझो कि मध्य का बिंदु केंद्र तुम्हारी चेतना है उसके बाद पहला धुआं इकट्ठा होता है विचार का ज्ञाता ज्ञान फिर जब धुआं और भी सघन हो जाता है ठोस हो जाता है तो कृत्य का जन्म होता है तब करता करण और क्रिया संसार से तुम्हारा संबंध कर्म का है इसलिए जब तक तुम कुछ कर्म ना करो तब तक अदालत तुम्हें नहीं पकड़ सकती अगर तुम बैठ के रोज हजारों लोगों की हत्या करते हो विचार में तो कोई अदालत तुम तो मुकदमा नहीं चला सकती वो ये नहीं कह सकती कि आदमी रोज बैठ के बिना हजार की हत्या के नाश्ता नहीं करता मजे से करो कोई मना ही नहीं है तुम अदालत के सामने वक्तव्य दे सकते हो कि मैं रोज एक हजार की हत्या करके फिर नाश्ता करता हूं लेकिन विचार में समाज का विचार से कोई लेना देना नहीं तुम समाजी की परिधि में उतरते ही तब हो जब विचार कृत्य बनता है जब विचार कृत्य बन जाता है तब तुम्हारा संबंध दूसरे से जुड़ा शरीर हमें दूसरे से जोड़ता है इसे तुम ठीक से समझो मन तुम्हारी आत्मा को शरीर से जोड़ता है इसलिए जब तक तुम ज्ञाता ज्ञान और ज्ञ के बीच उलझे हो तुम्हारा संबंध शरीर से बना रहेगा वो सेतु है फिर कर्म तुम्हें अपने शरीर को दूसरों के शरीरों से जोड़ता है संसार से जोड़ता है संसार और समाज तुम्हारे कर्म की चिंता करते इसलिए अदालत उस बात को पाप कहती है जो कृत्य हो जाए विचार में घटे पाप को पाप नहीं कहती अपराध नहीं कहती लेकिन धर्म धर्म तो उसको भी पाप कहता है जो तुम्हारे भीतर विचार में घटे यही अपराध और पाप का भेद अपराध ऐसा पाप है जो कृत्य बन गया और पाप ऐसा अपराध है जो केवल विचार रह गया जहां तक तुम्हारा संबंध है विचार करने से ही कृत्य हो गया तुम तो उतने ही पाप के भागीदार हो गए विचार करके भी जितना तुम करके होते यद्यपि दूसरा तुमसे अप्रभावित रहा दूसरे पर प्रभाव तो तब पड़ेगा जब तुम विचार को कृत्य बनाओगे तो समाज तुम्हारे कृत्य पर रोक लगाता है धर्म तुम्हारे विचार पर समाज की नीति सिर्फ इसी बात पर निर्भर है कि तुम शुभ कर्म करो अशुभ कर्म मत करो धर्म की चिंता इस पर है कि तुम शुभ विचार करो अशुभ विचार मत करो धर्म ज्यादा गहरे जाता है क्योंकि अंततः अशुभ विचार ही अशुभ कर्म बन जाएगा किसी दिन वो बीज है अभी दिखाई नहीं पड़ता सूक्ष्म है फिर वो प्रकट होगा फिर वो वृक्ष बनेगा फिर उसमें शाखाएं पर निकलेंगी और वो फैल जाएगा और उसका जहर आने को लोगों के जीवन को प्रभावित करेगा इसलिए इसके पहले की कोई विचार कृत्य बने उसे विचार के जगत में ही शून्य कर दो वही आसान भी बीज को मिटाना बहुत आसान है वृक्ष को मिटाना मुश्किल हो जाए, वृक्ष बलि शक्ति बन जाता है विचार को लौटा लेना आसान है कृत्य को लौटाना मुश्किल हो जाएगा वो छूटा हुआ तीर है वो फिर वापस कैसे लौटेगा ये दो वर्तुल और इन दोनों वर्तुलों से जो मुक्त हो जाता है वही साक्षी है जब तुम करत्य के भी देखने वाले हो जाते हो और कर्ता नहीं रह जाते और तुम विचार के भी देखने वाले हो जाते हो और ज्ञाता नहीं रह जाते तुम मात्र साक्षी हो जाते इसे थोड़ा समझना बहुत से लोग साक्षी और ज्ञाता का अर्थ एक सा ही कर लेते वो उसे पर्यायवाची समझते हैं वो भूल में ज्ञाता तो करता हो गया उसने कहा मैंने जाना मैंने किया तो करता हो गए मैंने जाना तो भी करता हो गए सूक्ष्म में मैंने सोचा मैं आ गया ज्ञाता भी कर्ता का सूक्ष्म रूप है साक्षी सबके पार है साक्षी में कोई मैं भाव नहीं न तो जाना न किया सिर्फ देखते रहे साक्षी में दृष्टा तक भी नहीं क्योंकि दृष्टा जैसे का फिर करता बना साक्षी बड़ा अनूठा शब्द है उसमें करता का भाव बिल्कुल नहीं है दृष्टा में देखने का भाव आ गया कि देखा तत्काल तीन हो गए देखा दृष्टा बने तो दर्शन और दृश्य साक्षी सबका अतिक्रमण कर जाता है तुम सिर्फ हो न तुम करते न तुम देखते न तुम सोचते सारी क्रियाएं शून्य हो गई जो साक्षी में जीता है वही कर्म करते हुए अकर्म में जीता है देखते हुए देखता नहीं जानते हुए जानता नहीं सिर्फ होता है ये शुद्धतम अस्तित्व ये आत्यंतिक परिशुद्धि की धारणा है कृष्ण कहते हैं सांख्य ने ज्ञान कर्म और कर्ता को भी वो तीन गुणों के अनुसार विभाजित किया है तू उन्हें भी मुझसे भली प्रकार सुन जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा को विभाग रहित सम्भाव से स्थित देखता है उस ज्ञान को तू सात्विक ज्ञान संख्य का एक सुनिश्चित सिद्धांत है कि प्रत्येक चीज तीन रूपी होगी क्योंकि सारे अस्तित्व की सभी चीजें त्रिगुण से बनी हैं तो वो विभाजन हर जगह करते हैं और वो विभाजन कीमती है उस साधक को साफ सीढ़ियां हो जाती कैसे आगे बढ़ना सत्व कहते हैं उस ज्ञान को जब सब जगह अनेक रूपों में एक ही दिखाई पड़ने लगे रूप हो अनेक नाम हो अनेक सभी नामों में एक ही अनाम की प्रतिति होने लगे और सभी रूपों में एक अरूप झलकने लगे सभी आकार एक ही निराकार की तरंगे मालूम होने लगे तब ज्ञान सात्विक जब अनेक में एक दिखाई पड़े तो ज्ञान सात्विक और जब मनुष्य संपूर्ण भूतों में अनेक अनेक भावों को न्यारा न्यारा करके जानता है उस ज्ञान को राजस जान और जब अनेक अनेक की भांति दिखाई पड़े अनेक एक की भांति दिखाई पड़े सत्व अनेक अनेक की भांति दिखाई पड़े तो राजस भेद दिखाई पड़े द्वंद दिखाई पड़े विरोध दिखाई पड़े सीमाएं दिखाई पड़े तो राजस छतरी की सारी जीवनधारा सीमा से बंधी लड़ता सीमा के लिए सीमा को बड़ा करने की चेष्टा में लगा रहता है पर सीमा है ब्राह्मण का सारा जीवन असीम से बंधा है लड़ने का कोई उपाय नहीं है सीमा बनाने की कोई सुविधा नहीं है परिभाषा करना गलत है फिर तीसरा है तमस से भरा हुआ व्यक्ति तीसरे व्यक्ति को हम ऐसा समझें कि उसे ना तो एक दिखाई पड़ता है ना अनेक दिखाई पड़ते उसे दिखाई ही नहीं पड़ता वो अंधा है जैसे दिया बुझा है दिया तो रखा है पर ज्योति नहीं है तो नाम मात्र का दिया है उसको क्या दिया कहना मिट्टी का दिया रखा है तेल भरा है बाती लगी पर ज्योति नहीं फिर ज्योति जलती है, थोड़ा सा प्रकाश होता है अंधेरे में चीजें नहीं दिखाई पड़ती थी अब अनेक चीजें दिखाई पड़ने लगती हैं थोड़ा सा प्रकाश है इस थोड़े से प्रकाश में अनेक का अनुभव होता है फिर महाप्रकाश का जन्म है जहां दिए की बाती दिया तेल सब खो जाते हैं बिन बाती बिन तेल तब सिर्फ प्रकाश रह जाता है उस प्रकाश में सभी रूप लीन हो जाते तमस यानी अंधकार वो शब्द का अर्थ भी अंधकार है सत्व का अर्थ प्रकाश सत्व का अर्थ है जहां परम प्रकाश हो गया तमस का अर्थ है जहां परम अंधकार अंधकार में कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है न एक न अनेक सत्व में सब कुछ दिखाई पड़ता है और इतनी गहराई से दिखाई पड़ता है कि पर्धियों में जो अनेकता है वो खो जाती हो केंद्र की एकता अनुभव होने लगती और दोनों के मध्य में है राजस कुछ दिखाई पड़ता है कुछ नहीं भी दिखाई पड़ता कुछ अंधेरा है कुछ प्रकाश है प्रकाश अंधेरे का तालमेल है तो सीमाएं दिखाई पड़ती है अनेक दिखाई पड़ता है ये तीन चित्त की दशाएं तुम कहां हो अपने को ठीक से पहचान लेना चाहिए क्योंकि वहीं से तुम्हारी यात्रा हो सकेगी अगर तुम तमस में हो तो घबराना मत अगर ये भी तुम्हें समझ में आ जाए कि मैं तमस में हूं तो राजस्व शुरू हो गए क्योंकि इतना बोध भी दिए में थोड़ी रोशनी आने से शुरू होता है अगर तुम्हें ऐसा लगे कि मैं में हूं घबराना मत जो भी सत्व को उपलब्ध हुए सभी तमस से गए में होने का अर्थ तुम अभी गर्व में हो बस कुछ घबराने की बात नहीं जन्म होगा थोड़ा जागो थोड़े होश को संभालो तमस से उठो ऊर्जा को उठाओ रजस का जन्म शुरू हुआ रजस यानी ऊर्जा शक्ति थोड़ा हिलो ढिलो थोड़ा जीवन में गति लाओ अगति में मत पड़े रहो थोड़ा घूमो आसपास, देखो अनेक कजन होगा जैसे ही अनेक कजन हो जाए फिर एक एक में थोड़ा गहरा देखना शुरू करो कि वस्तुतः अनेक है या सिर्फ दिखाई पड़ते जैसे सागर के पास खड़े रहो कितनी लहरें दिखाई पड़ती हैं फिर हर लहर में गौर से देखो तो वही सागर है एक ही सागर है ऊपर से जो अनेक दिखाई पड़ता है वो भीतर से एक है फिर सत्व का जन्म होता है और इन तीनों के पार है साक्षी इसलिए उसको हमने तुरी कहा चौथा सत्व को भी मंजिल मत समझ लेना क्योंकि तुम कहते हो कि हमें लहरों में सागर दिखाई पड़ता है पर अभी लहरें भी दिखाई पड़ती अभी ऐसा नहीं हुआ कि सागर ही सागर हो गया लहरों में सागर दिखाई पड़ता है नामों में अनाम दिखाई पड़ता है रूप में अरूप दिखाई पड़ता है पर रूप भी दिखाई पड़ता है फिर इन तीनों के पार तुम हो वो जो साक्षी जिसे कभी अंधेरा दिखाई पड़ा फिर अंधेरा चला गया फिर थोड़ी रोशनी आई जिसे अनेक का जगत फैला संसार का फैलाव हुआ दुकान खुली पसारा फैला बहुत कुछ दिखाई पड़ा जन्मों जन्मों उसमें यात्रा की फिर अनुभव गहरा हुआ सत्व की प्रती हुई प्रकाश सघन हुआ अनेक में एक की झलक आने लगी वो भी दिखाई पड़ा लेकिन जिसको ये तीनों दिखाई पड़े जो इन तीनों से गुजरा वो चौथा है इसलिए हम उस चौथी अवस्था को गुणातीत कहते हैं, ये तीन तो गुण की अवस्थाएं है चौथी गुणातीत इन तीन से गुजरना है और चौथे को पाना है और जब तक चौथी ना आ जाए तब तक रुकना मत तब तक कहीं ठहरना पड़े तो ठहर जाना रात भर का विश्राम कर लेना सराए समझना तमस को तो समझना ही सराय है सत्व को भी सराय ही समझना असाधु को तो छोड़ना ही है साधु को भी छोड़ना है झूठ को तो छोड़ना ही है सत्य को भी छोड़ना है क्योंकि अंतता पकड़ ही छोड़नी है। और एक ऐसी चित्त चैतन्य की अंतिम अवस्था में आ जाना है जहां न तो पकड़ने वाला है न पकड़ने को कुछ है। सिर्फ बोध मात्र है। उसको महावीर ने कैवल्य कहा उसको बुद्ध ने शून्य कहा उसको पतंजलि तुरी कहते उसको कृष्ण गुणातीत अवस्था कहते आज तो